आवाज की दुनिया के दोस्तों फुर्सत के पलों में एक बार फिर आपकी दोस्त भारती परिमल आपके साथ है आज की कविता का शीर्षक है यादों की धरोहर आखिर उसने थाम ही लिए अपने नाजुक हाथों में पेंट और ब्रश और बना लिया दीवार को कैनवास दे रही है अपनी कल्पनाओं से मेरे सपनों को आकार वो जानती है वो जानती है तैयार करनी है उसे यादों की धरोहर जो मेरे अकेले पन की साथी बने इसके लिए तन मन धन समर्पित कर वह बन गई है केवल एक कलाकार मैं जानती हूँ मैं जानती हूँ इस वक्त उसे भूख प्यास नहीं लगती दोस्तों की याद नहीं सताती मोबाइल से भी तोड़ लिया है नाता बस उससे केवल इतना ही है वास्ता कि गीतों की गुनगुन के साथ वो तय कर रही है हमारी चाहतों का सफर पापा मम्मी और भाई को दे सके रंगों का उपहार इसके लिए खुद को कर लिया है तैयार वो मना रही है पल पल रंगों का उत्सव तैयार होती धरोहरों का रंगीला हूँ मैं अपने आप से पूछती हूँ क्या बेटिया ऐसी होती है और दिल दिल मुस्कुराते हुए कहता है हाँ हाँ बेटिया ऐसी ही तो होती हैं दोस्तों ये थी एक प्यारी सी कविता जादू की धरोहर ऐसी ही कविताओं के साथ मुलाकात होगी फिर कभी फुर्सत में